नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आई आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बी राखी दीदी हमारे साथ उपस्थित हैं और हाल ही में उन्होंने एक विषय लेकर काम किया है एपिसोड्स कुछ बन रहे हैं उनके विषय है आध्यात्मिकता व्यवहारिक जीवन में क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका इम्पॉर्टेंस जब हम लोग समझेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो कर्म है उसमें परिवर्तन आएगा और हम अपने आप को बेहतर जो है प्रेजेंट कर पाएंगे आज क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं समझने के कारण चीज़ें जो है थोड़ी सी हमसे अलग होती जा रही हैं तो हमें अनुकूल बनाने के लिए और सबके साथ समभाव और सर्व के हित के लिए अपन कर्म कर सकते हैं लेकिन जब तक हम लोग अध्यात्म का महत्व नहीं समझेंगे तो ये संभव नहीं है तो आज इसी विषय को लेकर राखी दीदी आपसे जुड़ेंगी अगली बात आप सुनेंगे उनका बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप बहुत अच्छे और यहाँ आकर और अच्छा फील कर रहे हैं <laughs> <laughs> चलिए हमें बहुत खुशी हुई हमारे सभी लिसनर्स जो इस रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि एक नए विषय पे उनको सुनने को मिलेगा एक प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग अध्यात्म को कैसे यूज़ करें तो मैं चाहूंगा कि आप इस अध्यात्म क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ कितने समय से आप जुड़े हो और किस तरह का अट्रैक्शन है यहाँ पर कि आप अपना पूरा जीवन इसको डिवोटी होकर दे रहे हैं बात अट्रैक्शन की करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जी, जी। जब मिलती हैं हाँ। तो अनकाउंटेबल होती हैं बिल्कुल और आध्यात्मिकता मार्ग ही ऐसा है हु, जहाँ परमात्मा देने वाला भी अनकंडीशनल लव देता है और जब पाने वाला वो पा जाता है तो बस फिर लगता है कि और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, नहीं ना, ना अनिवार्यता है आ, ट्वेल्थ में ही मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला था थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ जी, जी, जी, लेकिन फिर कॉलेज में आते आते गहराई बढ़ती गई और बाबा जिन्हें हम कहते हैं प्यार से शिव जी को मेडिटेशन में हम उनके साथ मेडिटेट होते हैं यदि साइंटिफिक भाषा यूज़ करूँ तो सुपर एनर्जी क्योंकि बुद्धिजीवी थे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे मन में नहीं, नहीं। पर जब मैंने उस, उनका अनुभव किया और उनकी मदद प्रैक्टिकल में देखी तो मेरा विश्वास पढ़ाई के थ्रू बाबा पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और उसके बाद मैंने हर कदम पर उनकी बहुत मदद प्रैक्टिकल में देखी और उसके बाद चूंकि हम संधि परिवार से हैं तो बहुत पेपर आए और उसके बाद मुझे ये पता चला कि जिन्हें हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं वो भी, भी इस तन में उनका अवतरण है वो सिंधी तन है जी जी, जी हमारी सिंधी बिल्कुल तो बेल्कल, बस फिर और खुशी बढ़ती गई कि हम इसी परिवार के बिछड़े हुए फिर से आ गए हाँ। आ, काफी अच्छी बात ये आपने बताया राखी दी दीदी मुझे लगता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक जो है अंधकार जो है अज्ञान का रहता है जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं एक खुशी भी मिलती है और हम लोग अपने जो एस्पेक्ट है हमारी जो मन की भावना है उसको तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं और वो जब बैठ जाता है तो हमारा विश्वास डबल हो जाता है जिस तरह से आपका हुआ जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं तो इस आध्यात्मिकता का जो महत्व है व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ गया आधा घंटा हमने जो है पूजा अर्चना में टाइम लगा दिया और शाम को थोड़ा सा दू करके हम जो है हमको लगता है कि हमने यही अध्यात्म हमारा पूरा हो गया करते तो हैं हम लेकिन क्या यही है या कुछ और है मैं जानना चाहूंगा उसे। जी बिल्कुल क्योंकि हर एक ने अपने अपने एक आकलन कर दिया मतभेद हो सकते हैं मनभेद नहीं हो सकते हैं संतुष्टता का जो पॉइंट है वो सबका एक जगह आकर पूर्ण संतुष्टता को पा जाता है हुँ हुँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो गणित हमें यह सिखाता है की एक और एक मिलकर दो होते हैं लेकिन एक और एक ग्यारह होते हैं ये संगठन सिखाता है बिल्कुल और एक और एक मिलकर एक हो जाते हैं ये प्रेम सिखाता है और वहीं आध्यात्म आध्यात्मी सिखाता है एक और एक मिलकर शून्य हो जाते हैं दृष्टिकोण <laughs> अलग हो सकता है पर मैं फिर से कहूँगी अतन्द्रिय सुख की अनुभूति सबकी अलग अलग है लेकिन करने का जो प्रारंभ है जो स्टेप है वो एक ही है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना और जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनकी सारे गुण और शक्तियाँ हमारे भीतर आने लगती हैं फिर धीरे धीरे वो हमारे जीवन का एक केवल हिस्सा मात्र बन जाता है नियम मात्र रह जाते हैं फिर हम वो प्राप्ति करना कहीं कहीं भूल जाते हैं इसलिए रोज़ नया ज्ञान बाबा मुरली के माध्यम से और रोज़ नया वर्क मुरली के माध्यम से हमें देते हैं इसीलिए मुरली का चिंतन और मंथन कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो मैंने समझा है राखी दीदी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया लेकिन आ, ये जो मुरली का मंथन और चिंतन जब आप कह रहे हैं तो ये आम जो हमारे रेडियो लिसनर हैं उनको शायद ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी मैं चाहूँगा थोड़ा सा और इसको ए, ए, बड़ा अच्छी तरह से आप बताइए कि ये मुरली का कैसे भाव यहाँ मेरा यही है परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनको बहुत प्यार से हम मुरली कहते हैं जी, जी जी मुरली जिस तरह एक वाद्य यंत्र है जिससे सुनने से आनंद की अनुभूति होती है जी जी जी ठीक ऐसे ही परमात्मा के जो महावाक्य हैं वो आत्मा को झनकृत कर देते हैं बिल्कुर, और परमानंद की अनुभूति होती है उनको हम बहुत प्यार से मुरली शब्द से संबोधित करते हैं इसीलिए मैंने ये शब्द कहा परमात्मा के महावाक्य ये मुरली जब हम चिंतन करते हैं तो आत्मा के अंदर जो चिंतनशीलता है वो बढ़ती है आप सबको पता होगा कि दूध बहुत विनाशी चीज मानी जाती है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है लेकिन दूध को ही जब मथा जाए तपाया जाए तो उसी में से ही मक्खन जो अविनाशी है वो हमें मिलता है बिल्कुल विनाशी चीज को भी जब तपाया जाता है मथाया जाता है तो उससे अविनाशी चीज बाहर निकल आती है <laughs> कुछ इस तरह की ही आनंद की अवस्था होती है हम जब शुरू में जाते हैं तो लगता है ये क्या है लेकिन जब मतते जाते हैं स्वयं का चिंतन होता जाता है तो उसमें से तो अविनाशी चीजें बात सारी चीजें निकलते तो, तो मुरली क्या कोई भी सुन सकता है इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन है नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन मुरली सुनने के लिए नहीं है लेकिन धारणा करने के लिए अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर है ताकि हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए मुरली सुनाने वाला है मधुसूदन है और हमेशा हम ये कहते हैं कि मुरली मधुबन में ही सुनाई जाती है जी, और हमारा भाग्य है भाग कि हम मधुबन रेडियो में ही बैठे हुए हैं <laughs> ये हमारा परम सौभाग्य है मुरली सुनने के लिए बुद्धि की एक क्षमता जरूर डेवलप होनी चाहिए जी, ताकि जी, हम उन बातों को समझ सकें जैसे अभी आप और मैं भी बात कर रहे हैं भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल भाषा का ज्ञान है आप और मैं हिंदी जानते हैं जी जी। पर जी। यही यदि कोई दूसरी भाषा जिसका ज्ञान मुझे ना हो यदि आप प्रश्न करें तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगी इसीलिए कम्युनिकेट होने के लिए उन भावनाओं को थोड़ा समझने के लिए जी जी। पहले हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी डेज का कोर्स कराया जाता है यदि वो कोर्स कर लिया जाता है तो एक प्रकार से बीज बोने के लिए धरनी जैसे तैयार हो जाती है बिल्कल, तो बिल्कल। फिर आप बड़ी सहजता से मुरली को समझ सकते हैं वैसे सुन सकते हैं लेकिन समझने के लिए आपको सेवन डेज का कोर्स करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल मैं यही जानना चाहता था कि मुरली शब्द आपने कहा तो लोगों को एक भ्रांति है कि मुरली माना क्या कृष्ण का जो धुन है उसको सुना है या फिर जो टीवी सीरियल में चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को करना है तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हर चीज़ का एक अपना जो है विधि विधान होता है और आपने कहा कि मुरली अगर ठीक से समझना है तो बेसिक हमारा जो सेवन uh, डीज आपने कहा कोर्स है उसको समझने से मुरली आसान हो जाता है आपको समझना और फिर उसके बाद आपकी अध्यात्म जीवन शुरू हो जाता है तो क्या इतना ही मुरली सुनने से हमारा अध्यात्म शुरू हो जाएगा अध्यात्म तो गहन है गहरा <laughs> है आप जितना भीतर जाते हैं अंदर जाते हैं तो रत्न मिलने शुरू हो जाते हैं आज सुबह ही मैंने ये बात कही थी कि जब मैं भीतर गया जी जी तो मैं भीतर गया <laughs> बस इस दूरी को हम तय कर लेते हैं आ, फिर मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं रह जाती परमात्मा और मेरे बीच कोई तीसरा नहीं रहता <laughs> तो फिर आनंद और बढ़ता चला जाता है मुरली वो माध्यम है वो रस है जी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और क्या इस दौड़ती जिंदगी में हम इन सारी चीजों को इस मुरली का जो सच्चा सुख है आनंद है कैसे हम इन्हें प्राप्त करें क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो दौड़ती रहती है सुबह उठ गए तो आप फ्रेश होना है खाना नाश्ता बनाना है खाना है ऑफ़िस में भागना है फिर ऑफिस में गए फिर वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो ऐसे पूरा दिन भर जो हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है So, इसमें कैसे हम लोग इसको ठीक मैं तो ये कहती हूँ जितनी दौड़ भाग की जिंदगी है उन्हें ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है जी जी जी सो so सिंपल जो मोबाइल ज़्यादा यूज करता है उसकी मोबाइल ज़्यादा डिस्चार्ज होगी आ, तो दौड़ भाग जिनके जीवन में ज्यादा है उनकी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है तो उन्हें मेडिटेशन की ज़्यादा जरूरत है उन्हें मुरली से चार्जपन फील होता है जी जी तो उन्हें मेडिटेशन की मुरली सुनने की जैसे हम सुबह उठे एक घंटा हमने मोबाइल को चार्जर पर लगा दिया जी जी, जी. बस ऐसी ही कुछ बातें हैं मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब आज की डेट में बुद्धिजीवी हैं आपको हुँ. गाड़ी से बहुत लंबा सफ़र तय करना हो और यदि हम ये कहें कि मुझे पेट्रोल भरवाने का समय नहीं है मोबाइल से लम्बे कार्य लेने हैं और मुझे चार्ज करने का समय नहीं है इन बहानों को छोड़कर समय ईश्वर ने 24 घंटे सबको दिए हैं चाहे वो अंबानी हो चाहे एक रिक्शे वाला हो लेकिन समय का मैनेजमेंट समय अपने लिए निकालना ये व्यक्ति का स्वयं के ऊपर निर्भर तो करता इसका है मतलब ये हुआ दीदी कि अगर हमें अध्यात्म को जीना है या समझना है या प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट अगर हम टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं करें आपने बोल दिया मुझे कि वे आप आओ कोर्स करने के लिए और मैं आजकल आजकल समय नहीं मिल रहा है ऐसे करते करते सालों बिता दूंगा तो शायद कभी मेरे पास अध्यात्म आएगा ही नहीं आएगा ही नहीं ये सत्य है क्योंकि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट और गीता में बहुत अच्छा एक शब्द और कहा गया कि योग का दूसरा नाम कर्म का कौशल है कर्म का कौशल इट मीन्स हर चीज आपकी कौशल के साथ भरी हुई हो नहीं, नहीं, भोजन बनाने से लेकर समय तक पढ़ाई तक नौकरी तक आपसी संबंधों में भी आप में सब में मधुरता अवेलेबल हो जाती है नहीं, यदि नहीं है तो आप एक सच्चे योगी नहीं हैं तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये इसी पर आधारित होगा कि आपके आस का वायुमंडल कैसा है यदि वो व्यवहारिक है से पूर्ण है तो इट मीन्स आप मेडिटेशन कर रहे हैं करना चाहिए कंटिन्यू और यदि ये अवेलेबल नहीं है शांति बाहर तो दूर अंदर भी नहीं है तो आपको फिर बहुत जल्दी समय निकालना चाहिए मेडिटेशन के लिए <laughs> चलिए तो अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपने जिस तरह से बताया कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए समय इम्पॉर्टेंट है आप खेलना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम चाहिए आप फ़ोन पे बात ही करना चाहते हैं तब भी टाइम, भी टाइम, भी टाइम चाहिए।, चाहिए बना सांस लेते हैं तब भी टाइम चाहिए आपको क्योंकि टाइम ही एक ऐसा है कि हर चीज़ आप सीख सकते हैं उसके लिए टाइम निकालना है अगर आप चाहते हैं अपने में बदलाव तो समय ज़रूर निकालें और फिर बात आती है सेकेंडरी की आप उसे कितना गहराई से समझते हैं कितना ध्यान दे समझते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप है ना तो बड़ा यूनिक चीज है देखिए हर चीज हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना आप म्यूजिक प्ले करते हुए काम करते होंगे जी जी जी जी <laughs> तो यहाँ काम भी आपको अच्छा करने में लग रहा है मन लग रहा है आपका काम करने में वर्क अभी आपका वर्कशिप की तरह हो रहा है और साथ में हल्का सा म्यूजिक चल रहा है गीत सुन रहे हैं आप गीतों का भी आनंद उठा रहे हैं एकदम हम तो मेडिटेशन में बहुत इंजॉय करते हैं गीतों को और ऐसा नहीं हर गीत हर गीत आपको ईश्वर से जोड़ देते हैं यानी हर गीत आपका मेडिटेशन में सहयोग सहयोगी बन जाता सहयोगी है। सहयोगी बन जाता है बिल्कुल और कई बार हमें लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है ना लेकिन आप खुद करते भी हैं। देखिए आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आप रेडियो तो ऑन करती है मुझे लगता है ये रेडियो पर आप प्रोग्राम भी सुन रहे हैं सोच सकता है कि आप ट्रेवल कर रहे हो हमारी आवाज़ सुनते हुए तो ये भी एक जो है आपने सेकेंडरी जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हुए आप अपना प्राइमरी जो ड्राइविंग है वो भी कर रहे हैं और आपके साथ में जो साथी बैठे हैं वो इस रेडियो प्रोग्राम को सुनकर खुश हो रहे हैं आप भी सुन रहे हैं तो यही चीज़ है कि हमें जो है अपनी जीवन यात्रा में भी कर्म करते हुए भी अध्यात्म का शायद मुरली जब मंथन करोगे आप चिंतन करोगे जैसे दीदी ने कहा तो वो शब्द जो है आपको परमात्मा से जोड़ने का काम कर सकते हैं इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है तो शब्द आपके पास ऊंचे होने चाहिए अच्छे शब्द आपके पास हो तो आपका जीवन अच्छा बन सकता है जब आप उन शब्दों से कनेक्ट हो जाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं राखी दीदी का एक बहुत प्यारा ही प्यारा सा जैसे उन्होंने कहा कि मेडिटेशन में हम बहुत सारे गीतों से कनेक्ट होते हैं परमात्मा से तो एक गीत आपका पसंदीदा हम चाहेंगे कि आप एक लाइन सुनाए या बताए <laughs> आपने बहुत अच्छी चीज कही तो क्योंकि सुनने वाले सब प्रकार से से हैं। जी जी जी। तो थोड़ा मैं वो चीज जरूर बताना जो मैंने शुरू में ही कही कि हर गीत ईश्वर जोड़ देता है हमें तो अभी भी मैं वही गीत जो आप सबने पहले भी सुना होगा पर इसी गीत को यदि हम परमात्मा की याद में सुनते हैं तो लगता है की ये लाइने ईश्वर ने ही लिखवाई है तूने ही सजाए हैं मेरे होटों पे ये गीत तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के मीत मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है जिंदगी हर कदम एक नहीं जंग है जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम तू अगर संग है और हमें पता है जब वो मेरे साथ है वो इट मीन्स परमात्मा जिन्हें प्यार से हम शुभा कहते हैं तो सफलता के लिए कोई विकल्प नहीं हमें पता है कि हमारी सफलता पूर्व निश्चित है क्योंकि तो सफलता हमारा जन्म अधिकार है इन्हीं शुद्ध भावनाओं के साथ कि आप सब जो भी सुन रहे हैं उनके साथ को अनुभव करो क्योंकि वो हर पल साथ देने के लिए तैयार हैं चलिए राके दीदी काफ़ी अच्छा जो है गीत आपने याद कराया है और सभी ने इस गीत को सुना भी होगा लेकिन जो भावपक्ष है वो शायद बदल गया यहाँ पर यहाँ पर आपने उसको बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट देके बताया कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाए तो आपको हिम्मत मिलेगी और आपकी सफलता जीवन में ज़्यादा मार्जिनेबल हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं तो मैं चाहूँगा कि इसी भाव को आप हमेशा हर चीज़ हो कोई भी गीत हो लेकिन उसका पॉजिटिव आस्पेक्ट अपने मन में रखें और वहाँ से रिचार्ज होते हुए आप अपने मन के विचारों को क्योंकि सबसे बड़ी भावना यहाँ पर शब्द आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन शब्दों के साथ अगर आपके विचार शुद्ध हैं आपके विचार परमात्मा से कनेक्टेड हैं और आप अनुग्रही हैं धन्यवाद भाव से भावनायुक्त हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी खुशी और एक आनंद की जो अनुभूति है जो मेडिटेशन से आ रहा है वो आप कर पाएंगे क्योंकि अध्यात्म का जो महत्व है जैसे दीदी आप भावनाओं को बता रही थी वो कहीं ना कहीं आपकी उच्च क्वालिटी के विचार और भावनाएं उसके साथ जुड़ जाए तो जीवन जो है सुखद अनुभूति जिसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता तो वो अनुभूति आप ज़रूर कर सकते हैं बेषर्त यही है कि आपका चिंतन की धारा सही हो <laughs> कई बार हम लोग चिंतन करते हैं लेकिन उसमें आ जाती व्यर्थ की बातें मुझे क्या मिला <laughs> तो यह गड़बड़ हो जाता है क्योंकि देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था दीदी को जब मैं सुन रहा था मुझे वो चीज़ याद आ रही थी कि भाई आज अगर किसी को सवाल पूछा जाए कि तनाव किस नहीं है तो बच्चे से लेकर बूढ़ा सब बोलेंगे बहुत तनाव है <laughs> और दूसरा प्रश्न अगर मैं पूछूं कि इस संसार को किसने बनाना तो सब कहेंगे ऊपर वाले ने बनाया तो जब ऊपर वाले को टेंशन नहीं तो तुम काहे को टेंशन ले रहे मेरे भाड़ा <laughs> <था। laughs> अगर आपने कुछ बनाया हो तो आपको तनाव हो टेंशन हो आपने कुछ बनाया नहीं संसार को जो बनाया वो खुश है और वो आपको देखकर खुश हो रहा है तो आपको उसे देखकर खुश होना चाहिए तो चलिए दीदी मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज और कोट करें उसके बाद आपका ये प्यारा गीत भी सुनाएंगे और इसी के साथ कार्यक्रम का संपन्न भी करेंगे <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब बस एक ही चीज़ कहूँगी कि बात कोई भी हो जी जैसे अभी आपने कहा सृष्टि बनाने वाले को कोई टेंशन नहीं वो पिता भी है और माँ भी है और हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत खुश देखना चाहते हैं पर कलयुग की एक देन हमको जो मिली जन्म लेते लेते राष्ट्र और समाज की बात हम बहुत बहुत बाद में करें हम शिकवे शिकायत अपने घरों में अपने ही माता पिता से करने लगे पति को पत्नी से बच्चे को माता पिता से परमात्मा ने यहीं आकर चेंज किया कि बच्चे तुम्हें स्वयं को परिवर्तन करना है अपनी कमियों को सुधारना है तो मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मैं वो शेयर कर रही हूँ कि एक मनुष्य सागर के पास गया सागर को कहा सागर तुम कितने विशाल हो लेकिन तुम्हारा जल खारा न होता तो कितना अच्छा होता कमी देखने की आदत ठीक <laughs> थोड़ा तनिक और आगे बढ़ा कोयल को देखा कोयल तुम कितना मीठा गाती हो लेकिन यदि तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता कमी देखने का हर समय जो हमारे अंदर भाव पैदा हो गया है और आगे गया तो जमीन के उस बंजर भाग को देखा और बड़ी सहजता से कहने लगा हे hey जमीन हे भूमि तुम हमें अन्न देती हो यदि तुम्हारा कोई भी भाग बंजर न होता तो कितना अच्छा होता <laughs> और आगे गया तो नीम का पेड़ देखा और बड़ी भावना से कहा नीम तुम्हारा हर एक तत्व औषधीय वाला है लेकिन तुम कड़वे न होते तो कितना अच्छा होता और वो मनुष्य आगे बढ़ा जैसे आप और तो प्रकृति ने कहा भूमि गगन जल वायु अग्नि प्रकृति ने कहा हे hey, मनुष्य तुम कितने अच्छे हो लेकिन तुम कमी न देखते तो कितना अच्छा हो जाता <laughs> बात केवल यही है कि परमात्मा ने बाहर चेंज करने की बात सिखाई ही नहीं है भिल्कुल, भिल्कुल। अंदर का परिवर्तन स्वयं का परिवर्तन तुम बदलोगे तो विश्व बदला हुआ नजर आएगा इसीलिए संस्था का स्लोगन ही है स्व परिवर्तन से विश्व, विश्व परिवर्तन।, परिवर्तन तो इसीलिए हमने गीतों का भी रूप बदल दिया <laughs> तो भाव बदल गए चेंज अंदर से आया तो बाहर के शब्द महत्व तो नहीं रखे और उसने परमात्मा से हमें जोड़ दिया तो हर गीत ईश्वर की ओर इशारा करता है मैंने यही समझा है और इसको खूब आनंद में अनुभव किया है हर गीत को मैंने उनके साथ जोड़ बहुत अच्छी शक्ति और आनंद की अनुभूति पाई है राखी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा संदेश और बहुत ही सुंदर विश्लेषण के साथ आपने दिया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को हर शब्द के साथ कहीं ना कहीं ज्ञान का जो है आ, प्रकाश उनको मिला ही होगा और नहीं मिला होगा तो मैं चाहूंगा कि इस एपिसोड को एक बार रिपीट करके वापस सुनिएगा आपको फिर से क्योंकि जब तक आपके जीवन में प्रकाश नहीं आता तब तक ज्ञान का महत्व नहीं है तब तक आपका अंधकार मिटेगा नहीं तो इसलिए मैं चाहूँगा कि शब्दों को फिर से एक बार रिकॉर्ड करके आप सुनिएगा इस प्रोग्राम को ताकि आप के जीवन में प्रकाश हो आपके जीवन में आनंद हो आपके जीवन में खुशी हो यही हमारी शुभकामना है और एक बार फिर से दीदी को आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से ढेर सारी खुशियां ढेर सारा प्यार और इसी तरह परमात्म सेवा करते रहें आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभ आशा बहुत के साथ, बहुत आपका बहुत, शुक्रिया बहुत <laughs> मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूंगा हर शब्द के साथ कहीं ना कहीं आप अगर कनेक्ट हुए होंगे तो निश्चित तौर पे मैं यहाँ से फील करूंगा कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई होगी आपको कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का मौका मिला होगा उस परमात्मा का प्यार पाने का मौका मिला होगा बस इसी चीज़ को आप पकड़े रखिए कंटिन्यू करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं यही आपका योग है इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं ढेर सारी खुशियों के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो